द्रं कर्णे श्रमेवा भद्रम पश्ये मार्षेत्र स्थिर सुशेदेव ओ सा थर्वेदीय प्रश्न परिषद चतुर्थ प्रश्न के प्रारंभ में कुछ भूमिका बताई तीन प्रश्न हो गए हैं तीन प्रश्न बाकी हैं तो क्या पूर्व के तीन प्रश्नों से संसार के अंतिम गति तक बता दी संसार बताया जो मंडपो परिषद में जो अपर विद्या का विषय बताया था यह तीन प्रश्न के द्वारा उसकी व्याख्या अब चतुर्थ पंचम सस्त तीन प्रश्न है ये परा विद्या का विषय आत्मा को बताने के लिए कर आत्मा की तरफ ले जाने वाले हैं ये अवतरण भारत में चर्चा हो गई थी आगे ठीक है देखिए ये एवं सामान्य न प्रश्न त्रय से संबंध होता इस प्रकार सामान्य रूप से तीनों प्रश्नों का संबंध दिखा दिया आगामी जो तीन प्रश्न है पूर्व के साथ क्या संबंध है मुंडको परिसर के जो पर इत्यादि जो कहा था उसके सामान्य संबंध हो गया पूर्व के तीन प्रश्न संसार विषयक थे और अब के आने वाले आत्मा विषयक एवं सामान्य रूप से सामान्य न प्रश्न त्रय से संबंध होता है तीनों प्रश्नों का संबंध का कथन करके तीनों प्रश्न माने आगामी जो तीन प्रश्न है चतुर्थ पंचम षष्ठ इनका संबंध का कथन कर चतुर्थ प्रश्न से प्रातिक संबंध चतुर्थ प्रश्न जो अभी शुरू हुआ है इसमें एक असाधारण संबंध बताना चाहते हैं पूर्व के साथ क्या है असाधारण संबंध प्रातिक टिप्पणी है ना नंबर की प्रात्युषिकम मने असाधारण असाधारण हाँ संबंध है इसका विशेष संबंध है ये दिखाना चाहते हैं इसके लिए कहा कहाष्य में कहते हैं तत्र इव तीप्ताक्षरा अक सर्वे इव भाव विश्वलिंग जायते तीयंती उत्तम द्वितीय मुंडके ये वहां द्वितीय मुंडक में आया था तदैत सत्यम यहां सुदीप्तावका सहस्रश प्रभवते स्वरूप तथा विविध सौम्य प्रजायते प्रजाते त्रे चयं ऐसा द्वितीय मुंडक में आया था द्वितीय मुंडक के तृतीय मंत्र ऐसा था वही कहना चाहते हैं इसका विशेष संबंध क्या है भाष्य में दिखाते हैं ते मुंड ते द्वितीय मुंडक भाते है त मुंडको मनिषद में इवा जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती है करके कहा था सुदीप्त अग्नि के समान या इवा को यह में लगा देना प्रज्वलित अग्नि के समान जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिन्हगारियां फूटती है उसी प्रकार उस आत्मा से सारे पदार्थ निकलते हैं ऐसा कहा था सुदीपतात्व अग्निर यह समान अक्षरा परात अक्षर जिस परम अक्षर से परम तत्व से आत्मा से सर्वे भावा भाबांग जैसे अग्नि से निकलती है उसी प्रकार सारे पदार्थ निकल हैं हैं जाते तत्व से एवं अभियंत उसी आत्मा में ही जाकर के लीन होते ऐसा कहा था उसी को यहां पर चतुर्थ प्रश्न में विशेष रूप दिखाना है इसका असाधारण संबंध यही दिखाना चाहते हैं द्वितीय मुंडक के तृतीय मंत्र में जो कहा गया था उसके साथ इसका विशेष संबंध है ये चतुर्थ प्रश्न का ये है एक अंधकार के सर्वे भावा सर्वे भावा ये जो बता दिया था वहां सबके सब उसी परम अक्षर से निकल आते कहा था कौन है वो संपूर्ण भावने कौन है भाव मान पदार्थ क्या है वो भावा पदार्थ वो पदार्थ कौन है अक्षरा विभजे जो अक्षर से परमात्मा से अलग हो निगलने वाले जो भाव पदार्थ है विषय है वो कौन है एक प्रश्न उठता है कदम विभक्ता तथा विभक् जब विभक्त हो गए तो फिर उसी में कैसे लीन होंगे आगे जाकर के ये भी एक प्रश्न है ये सब क्यों लक्षण अक्षर और वो उस अक्षर जो परमात्मा है आत्मा है उसका क्या स्वरूप है यह भी निर्धारण करना इसी प्रश्न विवक्ष या अधुना प्रश्नान उद्भावी इसी इसी को विवक्षा करके भक्तों में इच्छा विवक्षा इसकी विवक्षा करके अब प्रश्नों का उद्भावन करते हैं प्रश्न चार प्रश्न मिला करके एक प्रश्न है टीकाकार को पांच प्रश्न दिखाते हैं किन्दु मूल में और भाष्य में चार ही प्रश्न दिखाई पड़ते हैं चतुर्थ प्रश्न में चार प्रश्न दिखाई पड़ते हैं क्योंकि गार्ग जो सौर्यानी गार्ग ने पूछा था भगवान ये तस्मिन पूरी कहानी सुपंती कहानी जागृति ये एक प्रश्न था ये जो शरीर है ये जो शरीर है पुरुष है शरीर है इसमें कितने सो है, जाते हैं कितने जागते हैं दूसरा था कतर ये देव शुभन प्रसली जो कार्य करण के दो विभाग है कुछ कार्य कोटि में है शरीर आदि और सूक्ष्म शरीर कर्ण कोटि में है तो इनमें से कौन ये स्वप्न देखने वाला कौन है स्वप्न के विषय को देखने वाला कौन है और कश्य तो सुखम भगवती सु, जन्य सुख किसको होता है सुसुप्त में जो सुख मिलता है वो किसको होता है और कश्मे संप्रतिष्ठा भवंती सबके सब एक किसमें लीन हो जाते सारे भाव पदार्थ तत्र अभियंती कहा हुआ है तो कहां लीन होते हैं सारे के सारे प्रलय कहा होगा ये चार है प्रश्न ऐसा ही है इसी के बारे में प्रश्न को उद्भावन करते हैं एक कहा अब प्रश्न का उद्भावन होता है तो पुष्न शुभ आरंभ कर दें भगवान संबोधन करके कहा हे भगवान एतन पुरुषे इस पुरुष पुरुष माने यहां पर सिरपाणी आदिमती सिरपादि पाणी आदि वाले में ये मतुप प्रत्यय सप्तम तहमति मतुप लगा लिया सिरपाणी आदिमती आदिमान होता सप्तम यह मती तो सप्तम उसी का यह है सिरपाणी आदि जो सिरपाणी आदि वाला माने हाथ है पैर है जिसके हाथ है सिर है पैर है, है यह हाँ शरीर यह पुरुष शब्द का शरीर समाना इस मंत्र में यह कहा इसमें कानी कर्णानी सौपनती कितने कर्ण सो जाते हैं माने ये जो सूक्ष्म शरीर के विषय विचार करते कितने सोने वाले हैं इसमें और स्वापम कुरबंती स्वपंथी मानी स्वापम कुरबंधी स्वपंथी शोभ धातु का अर्थ नहीं आता हो तो समझना शोभ धातु से भाव अर्थ में प्रत्यय लगा से अर्थ निकल जाता है ऐसा हो जाता है एक आप स्वपंथी करते अर्थ स्वापम कुरंती कितने सो जाते हैं शयन क्रिया कितने को होता है हमारे व्यापारात माने स्व्यापारा उपरा कहानी सोपंधिका था अपने व्यापार से उपराम कितने होते हैं जागृत काल में व्यापार करते थे अब कितने सो जाते हैं सोने वाले कितने हैं कहानी चाहे अश्विन जागृति और कितने इसमें जागते हैं बहुवचन है जागृति जागृत जा, जागृति बहुवचन है तो कितने इसमें जागते हैं जगने वाले कितने हैं शरीर में माने जागरण जागरण माने क्या है जागरी निद्रा क्षय धातु है जागृत धातु निद्रा का क्षय होना निद्रा न होना इसका नाम जागृत धातु का अर्थ होता है जागरण जागरण शब्द का अर्थ अनिद्रा अनिद्रावस्था को प्राप्त रहने के नाम जागरण है निद्रावस्था को नहीं जाना अनिद्रावस्थान स्व व्यापारम करवंती अनिद्रावस्था होते हुए अपने व्यापार करने वाले कितने हैं कितने जगते हैं कार्यकरण है अक्षर तो जो कतर जो बनाया गया है व्याकरण के हिसाब से दो का जो तुलना करते हैं विचार करते हैं दो व्यक्ति में निश्चय करना है एक का तो उस स्थिति में डतरज प्रत्य लगाया जाता है तीन तीन शब्दों से होता है किमयत त निर्धारणे डतरस ऐसा सूत्र है व्याकरण किम शब्दा शब्द ये तीन से होते हैं कि व्यक्ति हैं निश्चय करना है एक व्यक्ति का निश्चय करना है दो में से एक का निश्चय करना हो उस स्थिति में ये तीन शब्दों से किम से तत् डतर प्रत्यय होता है कतरा यतरा ततरा ऐसा शब्द बनता है जैसे अन्योर कतरह वैष्णवा ऐसा पूछा जाए ये दो व्यक्ति में से वैष्णव कौन है ऐसा बोले कतरो वैष्णव ऐसा बोला जाएगा दो व्यक्ति हैं अब सुना था एक सन्यासी आ रहा है एक वैष्णव आ रहा है सुना था पहचान है नहीं तो पूछा जाता है इन दोनों में से वैष्णव कौन है तो कतरो वैष्णवा ऐसा बोला जाता है तो यहां भी यहां दो कोठि करना एक तो कायरी कोठी को लेना स्थूल शरीर की तरफ लेना और एक सूक्ष्म शरीर की तरफ लेना कार्य रहा कार्य करण अवक्षण जो कार्य स्वरूप है कुछ कुछ कारण स्वरूप है इसमें ढूंढने पर कारण स्वरूप है कारण कारण स्वरूप है इन दोनों में से स्वप्न देखने वाला कौन है कार्य वाला देखता है कि कारण वाला देखता है माने थोड़ा शरीर स्वप्न देखता है कि सूक्ष्म शरीर में से कौन देखता है ये प्रश्न है ये देव स्वप्नान पश्चिद स्वप्न देखने वाला देवता कौन है स्वप्न ये पदार्थ देखने वाला कौन है स्वप्नो नाम स्वप्न क्या है यह स्वप्न शातु से स्वप्न बनता है तो स्वप्नो नाम जागृत दर्शनान निवृत्त जागृत बद अंत शरीर यद दर्शन तत् स्वप्न स्वप्न सफल होता है जाग्रत जाग्रत दर्शन से निवृत्त होकर के अभी जागृत अवस्था में नहीं है देखना सुनना से निवृत्त हो गया जागृत दर्शनात् निवृत्त्य पुरुष से जो जागृत दर्शन पर आदि से निवृत्त हो गया है अब देखना सुनना बंद हो गया जागृत के पदार्थों को देखना सुनना नहीं हो रहा है ऐसे व्यक्ति का जागृतवत अंत शरीर यद दर्शनम उस स्थिति में जागृत समान ही भीतर शरीर के भीतर में जो तो दर्शन होना उसका नाम है स्वप्न जाग्रत दर्शन से निवृत्त हो रखा है जाग्रत कालीन दर्शन नहीं है अभी देखना सुनना नहीं है किंतु उस स्थिति में भी जाग्रत में जैसे देखा सुनता देखना सुनना होता था वैसे शरीर के भीतर में जो देखना सुनना आदि होता है उसका नाम है स्वप्न उसके जो भाषण है संस्कार है उसके माध्यम से एक बोलते इसके नाम स्वप्न है स्वप्नो नाम जागृत दर्शना निवृत्त जागृत दर्शन से निवृत्त हुआ जो व्यक्ति होगा मैंने सोया हुआ है उस स्थिति में जागृतव जाग्रत के समान जाग्रत के समान अंत शरीर दर्शन शरीर के भीतर में जो दर्शन होना देखना सुनना अधिकारी होना इसका नाम है स्वप्न जो स्वप्न है तत्माने वो स्वप्न जो होगा वह कार्य लक्षण देवे न निर्वर्त क्या कार्य स्वरूप देव कार्य मान शरीर शरीर रूप देवता से निर्वर्तन होता संपादन होता है निर्भर पेते है कि अथवा कारण लक्षण है ना अथवा कारण स्वरूप से कौन से देवता से निर्मित होगा स्वप्न लक्षण है ना किए रचित इतना करण में से कोई एक से कारण तो अनेक है पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राणाए बना दी हैं तो कौन सा कर्ण कारणों में से कोई एक से होता है कि कार्य रूप से होता है कि कर्ण रूप से होता है प्रश्न इसलिए कतारा देव ऐसा स्वप्न हम पश्चिदी ऐसा कहा दो कोटि की आए कार्य कोटि करण कोटि तो इन दोनों में से कौन से स्वप्न देखने वाला होता है ऐसा उपरदे जागृत स्वप्न व्यापारी और जागृत स्वप्न दोनों का व्यापार उपराम हो जाने पर सुसूपी कालीन बात करें कश्य तथा सुखम भवती तृतीय प्रश्न दिखाई पड़ रहा है उपरदेच उपराम हो जाने पर क्या जागृत स्वप्न व्यापारे उपरदे सप्तमत है जागृत और स्वप्न के व्यापार के उपरांब हो जाने पर अब जागृत काल के व्यापार भी नहीं है स्वप्न कालीन व्यापार भी नहीं है गुमसुम अवस्था में गया जिसको सुसुप्ति कहते हैं गाढ़ निग्रहते हैं उस स्थिति में व्यापार है यद प्रसन्नम जो प्रसन्नता हो रही है सुसुप्ति में प्रसन्नता होती है यद प्रसन्नम निरायासण परिश्रम का अभाव है निराबार अनाबादम वो कोई बाधित नहीं होता अनाबाद हम क्या करते हैं अनाबादम तो सत्यम ये विशेष माने वहां पर सत्य सुख प्राप्त होता है करके टीकाकार और जोड़ेगा अनाबादम सत्यम अनाबादम सुखम ये जो अनाबाद निर्बाध सुख बिना विषय के सुख से होता है वो किसको होता है कश्य तदी ये सुख किसको होता है मानी आत्मा की तरफ ले जाना चाहते हैं ये प्रश्न है इसलिए का सुख का अनुभव करने वाला कौन सुश्रुक्ति काल ही जो सुख होता है जो सुख होता है कोई बाद नहीं होता ऐसा सुख मतलब दुख मिश्रण नहीं है केवल सुख है ऐसा सुख बनता है वो सुख किसको होता है तस्मिन काल है व्यापारात उप्रता अंत अच्छा उसी सुश्रुक्ति काल की बात करें तस्मिन काल है उसी काल कश्मीर में सर्वे प्रतिष्ठि भवन सम्रतिष्ठता भवन थी, अंतिम मंत्र का अंतिम है उसका अर्थ करते हैं तस्मिन काल है वो सुल में जागृत स्वप्न व्यापारा उपराता संत जाग्रत और व्यापार जाग्रत और स्वप्न के जो व्यापार होते थे देखना सुनना आदि अपने अपने व्यापार कर रहे थे सारी इंद्रिया जागृत में कर रही है स्वप्न में ऐसे करते ही है दोनों से उपरांभ होकर उपराता संत उपरांभ होते हुए कश्मे संप्रतिष्ठता सम्यक एक ही भूता सम्प्रतिष्ठता भवन इत्यादि है किसमें ये सब के सब इंद्रिया आदि सब के सब कहा एक हो जाते हैं काल में इंद्रिया खो जाती है सब जो देखने सुनने का व्यापार कर रहे थे जागृत स्वप्न में वो कहां गए कहा जाते हैं कहा एक हो जाते हैं वो दृष्टांत देते हैं कैसे एक हो जाना मौदुनी रसव मधु शब्द सप्तमी मधुनी जैसे शहद में सारे पुष्पों का रस एकत्रित हो जाते हैं शहद माने क्या है सारे पुष्पों का पराग तो है वो मधुमक्खी जो है पुष्पों का पराग लाती है एकत्रित करके हम मधु मधु बोलते हैं उसको वृक्षों का रस है वो जिसको मधु बोलते हैं वृक्षों का रस है तत्त वृक्षों का पुष्प लाते हैं ये सार है तो मधुनी रसवत जैसे मधु में रस एक हो गए अब वो मधु में आने के बाद में अलग नहीं किया जा सकता जो मधु बन गए कौन कौन कितने भी वैज्ञानिक उसमें लगते हैं इसमें इतने पुष्पों का रस मिला हुआ है कोई निर्णय नहीं ले पाएगा एक हो गए वो मधुनी रसवत जैसे शहद में रस एक हो जाते हैं एक दृष्टांत दूसरा समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत समुद्र में प्रवेश कर गए जो नदियां वो एक हो गए किसमें वो समुद्र रूप हो गए जैसे वैसे सुसूप काल में किसमें एक हो जाते हैं सारे के सारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जितने भी जो व्यापार कर रहे थे जाग्रत और स्वप्न में अपन अपने व्यापार कर रहे थे वो सुसूप काल में कहा एक हो जाते हैं वहां कुछ सुसूप में किसी को अनुभव हुआ है मैं मनुष्य हूं नहीं गाड़ी निद्रा में नहीं स्वप्न में तो बोलेगा बासरा में शरीर बन जाता है मैं मनुष्य हूं पूर्णभूत हूँ प्रेत हूँ मुझे बोलेगा सुसुप्त में कोई बोल नहीं सकता मनुष्य हूँ अथवा देख रहा हूं सुन रहा हूं किसी का अधिकार नहीं है कहां वो एक जाते हैं वो कौन है वो जिस अधिकार में एक हो जाते हैं ये वो चीज का ख्याल करना है तो ये दिखाना चाहे आत्मा में एक हो जाते हैं ये दिखाना चाह रहे हैं आत्मा की तरफ ले जाने के लिए बात है एक आ इसलिए कहा मधुनी रसवत् समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवत दो दृष्टांत दिया जैसे शहर में प्रविष्ट रस है माने वृक्षों का सारे है दृश्यों का सार है रस है मधु माने वही होता है तत्त पराग लाया है पराग माने उनका सार रस है वो तो उसी प्रकार जैसे ये है उसी प्रकार दूसरा जितनी भी समुद्र में प्रवेश कर जाती है अब नदियों को अलग करना संभव नहीं है वो तो समुद्र ही हो गए समुद्र में लीन हो गया ऐसा दिखाई दे रहा है समुद्र हो गया लगता है किंतु ये कहा लीन होते हैं रस तो लीन हो गए किसमें मधु में देखा गया और नदियां किसमें लीन हो गई समुद्र में देखा गया किंतु ये इंद्रिया हमारी ये शरीर आदि हमारे सुसूक्ति अवस्था में कहा लीन हो जाते हैं एक प्रश्न यहां माने प्रविष्ट विवेक अनिष्ठता बहुत विवेक की योग्यता नहीं रहेगी उस काल में जैसे समुद्र में प्रविष्ट होने के बाद नदी में विवेक नहीं कि मैं गंगा हूँ यमुना हूँ बोलने के अधिकार में बोल नहीं सकती है ठीक इसी प्रकार जितने भी विषय हैं शरीर है विषय हैं जितने भी जो भी हैं देखना और देखने का विषय सुनना सुनने का विषय जितने भी होंगे सुनने का विषय सब्रे दे, देखना का विषय रूपाहि सब के सब कहा जाते हैं कहाँ एक हो जाते हैं सब विवेक है अनाराप प्रतिष्ठा विवेक की योग्यता न होते हुए अलग अलग करना थक भाव में धातु है विपूर्वक विवेक बनता है करके, तो पृथक किया नहीं जा सकता विवेक मान पृथक के अयोग्य होते हुए कहा प्रतिष्ठित होते हैं संगता सम्यकता एक एक की हो जाना संप्रतिष्ठता बहनती सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं कहा प्रतिष्ठित होते यहाँ शंका आ जाती है कोई पूछने की बात है जैसे कोई व्यक्ति घास आदि काट रहा था अब दराती को फेंक दिया फेंक दिया तो कहां रहेगा वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार इंद्रियां जब तक व्यापार कर रहे थे जैसे घास काटना एक व्यापार था व्यापार छोड़ दिया तो अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया व्यक्ति ठीक इसी प्रकार जब इंद्रिया व्यापार करना छोड़ती है तो अपने अपने में प्रतिष्ठित हो जाएगी पूछने की बात है कि कहा प्रतिष्ठित होते है यही शंका है, यह, यहां है।, है। ना नो, कोई दराती आदि का काम ले रहा था चाहे चाकू हो जो भी हो काम ले रहा था उसको नष्ट कर दिया रख दिया कार्य बंद कर दिया उसने व्यस्त दात्राधिकरण वक्त जैसे न्यस्त दात्राधिकरण जो होते है व्यापारात स्व्यापाराधरताने अपने व्यापार से उपरत होने पर जो दराती कहा रहेगी उस काल में अपे में रहेगी अब व्यापार कर रही थी काट रही थी घास को व्यापार करना बंद हो गया अपने आप रहेगी ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए जैसे दात्रादि करण होते हैं दराती आदि जो होते करण होते हैं उपकरण काटने के साधन है स्व व्यापाराध उपरताने अपने व्यापार से जो उपरां हो गए उपरत हो करण थम एवं व्यापार से अलग ही स्वात्म अपने आप में स्वात्मा स्वयं में प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं ऐसे मानना ठीक है माने अपने आप में रही उस काल में मानना ठीक है ये प्रश्न कैसे हो गया कि उस काल में इंद्रिया की सब शुद्धि काल में कहा रहती है प्रश्न कैसे बनेगा ये शंका व्यापार कर ना छोड़ दिए यही है ना तो अपने आप ये तो ख्याल आ ही जाएगा ये प्रश्न है कुत कु प्राप्ति सुसुप्त पुरुषाण करना कश्मीत एक ही भाव गमना शंकाया प्रष्ट का ये शंका की प्राप्ति कैसे क्या क्या शंका सुसुप्त पुरुषाणाम जो सोए हुए पुरुष है शैली है इनका उनके जो करण हैं इंद्रियां हैं जितने भी करण है उनके कहा एक हो जाना करके तो शंका करने की क्या प्रसिद्धि है यहाँ प्राप्ति नहीं ऐसी शंका उठाई प्रश्न का क्या अभिप्राय होगा जो पूछा जा रहा है कि कहा रहते हैं करके कर, कश्मीर में सर्वे सम्प्रतिष्ठता भवन ये जो प्रश्न कैसे बन गया यार शंका आ गई इसके उत्तर देते हैं युगता एवं आशंका शंका युगता है शंका होना स्वाभाविक है यहां क्यों यथा कारण करणहानि कि ये जितने भी कारण हैं उपकरण हमारे पास जितने भी इंद्रिया आदि है ये संघात है समुदाय है समुदाय जो होता है अपने से किसी अन्य के लिए हुआ करता है इंद्रिया स्वयं के लिए नहीं है इंद्रियों के विषयों को ला करके जिसको देते हैं स्वामी के लिए जितने भी होते हैं स्वाम्य होते हैं स्वामी के लिए होते हैं ये कहना चाहते हैं यथा संगतानी करना ये संघात है ये भी समुदाय है जो समुदाय होगा वो कोई समुदाय के लिए होगा समुदाय अपने आप में काम नहीं कर सकता स्वाम्यर्थ वो स्वामी के लिए होगा स्वाम्यर्थ हानि माने टिप्पणी में कहते हैं गृहतंत्राण गृहार्थम एवं चल दिवा व्याप्रियमाणा ना लौकिका नाम नक्तम गृहसंगति दृष्टा भाव गृह के अधीन रहने वाले जो लोग होंगे गृह के लिए व्यापार कर रहे थे जो लोग घर के लिए व्यापार कर रहे थे काम कर रहे थे वो दीवा व्यापारी दिन में व्यापार तो जो व्यक्ति थे लौकिका लौकिक व्यक्ति जो तो दिन में काम करते हैं रात में कहा जाते हो अपने घर में होते हैं नक्तम गृहसंगति की दृष्टा रात्रि में तो घर में देखे गए वो यही है ऐसे देखे जाते हैं इसलिए कहा तो स्वाम्य स्थान में परतंत्राणी जो परतंत्र होते हैं जितने भी हमारे इंद्रिया हैं परतंत्र है वो किस काम के लिए है अन्य के लिए है परतंत्री जागृत विषय जागृत विषय में ऐसा देखा है जागृत में देखा गया है जो भी संघात होता है वो परतंत्र होता है दूसरे स्वामी के लिए होता है ऐसे देखा है अब यहां पर सुसुप्ति की चर्चा है जागृत में देखा गया जो संगात होगा वो दूसरे के लिए होगा तो सुसुप्ति में ऐसे होना चाहिए यह भी समुदाय इंद्रिया इसलिए प्रश्न हो सकता है जाते हैं करके प्रश्न होना स्वाभाविक है कहा तस्मात भी जब जागृत में देखा गया जो संघात होगा दूसरे के लिए होता है कहीं न कहीं अन्यत्र होते हैं ठीक इसी प्रकार स्वापेपी में भी संघताराम जो संघात है इसका परतंत्र है के माध्यम से कहीं न कहीं संगति होना चाहिए मान मिलन होना चाहिए कहा एक हो जाते हैं न्याय्या ये युक्ति संत है प्रश्नोम शंका के अनुपे प्रश्न है सर्वे कस्वे संप्रतिष्ठता प्रश्न है मंत्र के आखिर में वो सही है ये कहा प्रलीनः अब यहाँ पर ये देखना है कि अने सुसुक्ति काल है अत्र दो नंबर की टिप्पणी में बोलते हैं आत्रकार अर्थात है चकारो अत्र अर्थ यशमेश चकारोत्र पाठ प्रत्यय थी जो तो यशमेश करके आगे आ रहा है वो जो पाठ है यशमेश पाठ क्या दिखाता है अत्र कर जगह में यत्र दिखाता है जहा बोलना चाहते है यहां ने जहा ऐसी तिथि दिखाता है निमित्त सप्तमया निमित्तम कार्य कारण ना संघ तत्व संधि भवनम निमित्त सप्तमी है ये जो अत्र दिखा है यत्र है सप्तमी निमित्त अर्थ में सप्तमी है कार्यक्रमों का एकत्रित होना कहा होता है संगी भाव होना कहा होता है प्रश्न उठता है ये कहा माने ये आगे यशमिश है तो यहां यत्र होने से वहां यशमेश लगना ठीक होता है ये कह रहे हैं अत्र तो कार्यक्रम संघात जो शरीर और इंद्रियों का समुदाय है यह यशमिष प्रलन जिसमें लीन होगा यह सुप्त अवस्था में जहां लीन होगा उसके बारे में प्रश्न का प्रश्न है सुट, सु, प्रलय काल दो काल में लीन दिखाई पड़ते हैं शरीर और इंद्रिया को प्रलयता अवस्था तो में एक वृत्त अवस्था प्रलय काल में दो अवस्था में लीन दिखाई पड़ता है प्रलय काल में भी कहा लीन हो जाते हैं सुसुप्त में कहा लीन होते हैं दो जग दो स्थान सुसुप्त प्रलय काल यह सप्तमी है काल में और प्रलय काल में जहां लीन होते हैं तद विशेषम बुगुत्स हो उस विशेष को जानने की इच्छुक है उसका प्रश्न है सुसुप्त काल में सारे इंद्रियां, शरीर आदि कहाँ एक हो जाते हैं कहा लीन होते हैं अपना कार्य क्यों नहीं कर पाते हैं ईशा तद विशेषम विशेषम बुगुत्सो और विशेष को जानने की इच्छुक जो है उसका सबको निश्चात कश्मीर सर्वे सम प्रतिष्ठा बहुत उसी का प्रश्न है ये सब कौन होगा सारे सारे जहाँ एकत्रित हो जाते है, कौन हो सकता है कि किसमें सबके सब, सब प्रतिष्ठित होते हैं जो प्रश्न ठीक है ये कि टिप्पणी तीन चार पांच तीन में कहते हैं यद शब्द द्व उतो द्वय उक्त परामर्शी तद विशेषम तब्द शब्द में दो कहा था योग्त प्रलय काल यो यश कर कहा था यद्ध से कहा था यशय दो वचन में बोल दिया सुसुप्त प्रलय काल युक्त दो परामर्श दोनों का परामर्श तद विशेषम तब्द तत्शब्द जो आया दोनों के लिए बतलाने वाले है सुषुप्तिकाल प्रलय काल दोनों के लिए तद विशेषम ये आगे प्रश्नोय उस बुगुत्सु का ये प्रश्न है यहाँ लगा देना प्रश्न सुख का करने जान, पर जानने की इच्छुक को बुगुत्सु का यहां भवितों में इच्छुक हो रहे हैं बुद्धु में इच्छुक जानने की इच्छुक तो है उसको बुगुत्सु बहुत ऐसा उसको जानने की इच्छुक है इसलिए कौनुआती कश्मीन पांच की टिप्पणी कश्मीन इत्यादि ना यम प्रश्न इति अयम प्रश्न संबंध कश्मीन इत्यादि के द्वारा ये जो प्रश्न है ठीक है ये संबंध बना देना प्रश्नभिप्राय विनक्ति प्रश्न के अभिप्राय दिखाते हैं क्या प्रश्न किया सब को नुश्यादो? कौन होगा वो अवस्था में सारे जहाँ एक हो जाते हैं वो व्यक्ति कौन है प्रश्न का अभिप्राय दिखाया यहाँ इति अर्थ को जम प्रश्न कोरुष्याद इस अर्थ वाला ये प्रश्न है अत्रत्य टीका तो भ्रांति मूल है यहाँ टीका मैं कुछ पांच प्रश्न दिखाएंगे या चार है टिप्पणीकार कहते हैं ये टीका इतने वो नहीं कुछ भ्रांति मूलक है ये दिखाना यहाँ की जो टीका है क्योंकि पहले वही टिप्पणीकार कई बार टीकाकार को बोल रहे हैं एक तो ये सुपनिषद में प्रश्नों के प्रस्ण मंगलाचरण नहीं है मूल में शुरू में भी नहीं अंतिम में भी नहीं बाकी सब अपने उपनिष्द में मंगलाचरण करते हैं आनंद और दूसरा अनावश्यक बातें ज्यादा करते हैं इस इसलिए लगता है ये टीका आनंद का नहीं है ऐसा लगता है शुरू में ऐसा बोला है देखे यशमादित किल क्षण बात तद अक्षरम तत्शब्द है अनु क्षरा सर्वे भावा विस्फुलंदा जो स्मार्ट सब आया है भाष्य में ये स्मार्त है उसका संबंध कहाँ कर रहा है ये बोलते हैं यश इत्या किम लक्षणं लक्षण क्या स्वरूप है उस अक्षर का जिससे सारे भाव निकलते पदार्थ निकलते हैं उस अक्षर का स्वरूप क्या है उसके साथ से जाके संबंध करना भाष्य में भाष्य में आ गया किम लक्षण तद अक्षर तद उसके साथ संबंध इस नगर में था। था। उक्तम मैंने द्वितीय मुंडक में कहा था क्या कहा था कि जैसे सुदीप्त अग्नि से प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां निकलती है हजारों चिंगारी निकलते समान रूप वाले उसी प्रकार सारे पदार्थ उस आत्मा से निकलते हैं ऐसा कहा था उक्तम मुंडक में कहा था क्या कहा था यथा सुदीप्ता पावका सब सरूप तथा था, था? मुंडक में यह मंत्र था उस मंत्र से ऐसा कहा गया था और तदेत सत्यंग शुरू में छूट गया है इस मंत्र में कहा था जैसे सुदीप्त प्रज्वलित अग्नि है अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से चिंगारी या फिर हजारों चिंग निकलते समान रूप वाले उसी प्रकार ये सारे के सारे विश्व संसार जितने भी हैं सब उस आत्मा से निकलते हैं ऐसा कहा था उसी के बारे में विचार करना है ये तद विवक्षाया अना प्रश्न उद्भाव यदि वाषि तो यह तद विवक्षा क्या है जो वहां कहा था जैसे अग्नि से चिन्हगारी निकलती उस पर आत्मा से सारे भाव निकलते कैसे निकलते हैं सब बतलाना है इसलिए कहा उद्भावी थी ठीक है मंत्रोक्ता ब्राह्मण मंत्र कैसा है मंत्र में कहा गया विस्तार का अनुवाद करने वाले मंत्र में जो कहा था उसी का विस्तार करेगा मंत्र था यथा सुदीपता मंत्र था उसी का विस्तार करने वाली है आगे ठीक टीका अतः अक्षरस्वरूप विवक्षित ती शप जागर जागरिता धर्म विशेष निर्धारण अत्र प्रश्नोपरिशे अक्षर स्वरूप से विवक्षित अक्षर स्वरूप का ही निर्धारण करना अक्षर वण अविनाशी आत्मा न क्षरती अक्षर उसके स्वरूप का ही निर्धारण करना मुख्य प्रयोजन है इसी के लिए सारे प्रश्न उठाए जा रहा है कौन सोता है कौन जगते हैं कौन सोने वाले हैं कौन जगने वाले हैं और स्वप्न देखने वाला कौन है सुश्रुप्ति में सुख किसको होता है और सुश्रुक्ति काल में सारे के सारे कहाँ एकत्रित होते हैं तो जहां एकत्रित होंगे वही आत्मा होगा वहां पहुंचाना है इसको लेकर के चलना है इसलिए कहा अत्र इस उपनिषद श्याम इस उपनिषद में अक्षर स्वरूप शैव अक्षर का जो स्वरूप है उसी का निर्धारण करना विवक्षित भक्त विवक्षा मानी उसी को कथन करना इष्टा है या अक्षर का स्वरूप जो आत्म स्वरूप का ही कथन करना विवक्षित होने से तथम उसी को निर्णय करने के लिए कौन है इसमें आत्मा ढूंढना है इसलिए सारे प्रश्न उठाया जा रहा है तन निर्णयाथम कहानी शोपांति इत्यादि कौन सोते हैं कौन जगते हैं करके जो मंत्र आदि में पास आदि में कहा इत्यादि के द्वारा प्रश्न जागृत आदि ना इत्यादि जो प्रश्न हुआ है कौन सोते हैं कौन जगते हैं कौन सो को देखता है सुश्रुद्धि जन्म शुभ किस को होता है सुशुद्धि काल में सारे के सारे किस में एक होते हैं सारे जो प्रश्न है इसी के लिए है तो जागृत आदि के माध्यम के द्वारा धर्म विशेष निर्धारणार्थ जागृत आदि अवस्था के माध्यम के द्वारा धर्मी का निर्धारण करना है जाग्रत का धर्मी कौन है स्वप्न का धर्मी कौन है सुश्रुक्ति का धर्मी कौन है या अवस्था वाली कौन है ये निर्णय करने के लिए है कहा अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो तेषा आत्म धर्मत्व तो संज्ञायाम अगर जाग्रत के धर्मी कौन है जाग्रत एक अवस्था है उसके धर्मी कौन है स्वप्न एक अवस्था है उसके धर्मी कौन है सुशुक्ति के धर्मी इसका यदि निर्णय नहीं करेंगे तो कई आत्मा को धर्मी न मान जाए सब आत्मा का ही धर्म है ये सब जागृत आदि मानने न लग जाए वास्तव में आत्मा का धर्म नहीं है ये नहीं तो आत्मा धर्म नहीं मान जाने ये जागृत का उपभोग करने वाला ये आत्मा है समझे। ये अन्य धर्मांधर्मों का मान जागृता आदि जो जागृत आदि धर्म है इनका आत्मधर्म तो शंका आया आत्मधर्म तो की शंका होगी आत्मधर्म ही आई ऐसी शंका होगी होने पर तन निर्विशेषत्व निर्णय असिद्ध है फिर उसको निर्विशेष की निर्णय करना असिद्ध हो जाएगा क्यों तो तीन तीन अवस्था के धर्मी आत्मा सिद्ध यदि हो जाए तो उस स्थिति में निर्विशेष कैसे सिद्ध हो पाएगा आत्मा तो निर्विशेष है आत्मा विशेष होने लग जाएगा इसलिए यह जागृता अवस्था के द्वारा धर्मी आत्मा को तो निर्णय करने के लिए जागृता के धर्मी कौन नहीं दिखाना जा रहा है इसके लिए प्रश्न हो रहा है स्वरूप विभागाद विपक्ष और फिर पदार्थों का भाव माने पदार्थ सर्वे भावा ये तथा विविधाशोम्य भावा प्रजाते त्री चाहे अपनी ऋषि का व्याख्या करना है तो उसके लिए भावा भावना माने जो तो पदार्थ हैं जितने भी पदार्थ निकलना है इनका स्वरूप विभागा विवक्षा उनका विभाग करना है यह विवक्षा तो तह पुनः पुनर् उदयते प्रचरंती उदयता प्रचरती दृष्टान बदला आगे मंत्र में दृष्टांत देंगे दृष्टांत है गारिया जैसे सूर्य से हजारों किरणें निकल आती है प्रात काल और सायकाल उसी में लीन हो जाती है सूर्य से हजारों किरणें निकल आती है और सायकाल उसी अस्तकाल को उसी में लीन हो जाती है ठीक इसी प्रकार इसी आत्मा से सारे विश्व निकल है और उसी में लीन हो जाता है ये दिखाना है आगे दृष्टान्त यही है अगले मंत्र आने वाला है दृष्टान्त यही होना है यही ताहा पुनः होना उदय है सूर्य से निकलने वाले मरीचिया अगले मंत्र की बात दे रहे दृष्टांत अगले मंत्र में देंगे ऋषि अगले मंत्र में बोलेंगे माने मरीचाई पुनः पुनः उदय बार बार उदय होना आज हुई फिर कल हुई वही किरण आएंगे परसों वही आएंगे ऐसी स्थिति बार बार उदय होते हुए प्रचरनती फैल जाते हैं दृष्टान्त बलात् दृष्टांत अगले मंत्र में देने वाले है ये मंत्र है अगला मंत्र है आने वाला मंत्र है आगे निर्गम और वहीं से विभक्त होकर के निकलना फिर वहीं पर लीन होना जागृत सौम्र में निकलना और सुशुभ में लीन होना जैसे सूर्य की किरण प्रात काल हजारों फैल जाते निकल आते हैं सायकाल उसी में लीन होते हैं ठीक है इस प्रकार दृष्टान्त देंगे अक्षर है एक ही भूताना उसी अक्षर में एक होना माने मान अवस्था में उसी आत्मा में एक होना है सब। एक ही भूताराम पृथ्वी व्याधि कार्य करणाराम पृथ्वी व्याधि जितने भी कार्य कोटि में हो चाहे कर्ण कोटि में हो सबके सब उसी में उसी से निकलते हैं और उसी में जागृत में निकल हैं और सुसूप में लीन हो जाते हैं ठीक है अक्षरा विभाग प्रतिथे उसी अक्षर से विभाग की प्रतीति होती है क्योंकि मुंडक के आधार पर ऐसा दिख रहा है तथा प्रजाते उसके माध्यम से सिद्ध तो होता हो रहा है प्रतीत तावन मात्र भाष्य उगता उतने मात्रे से भाष्य में बता दिया उक्ता इतना द्रष्टव्य ऐसा कहा भाष्य में उतने मात्र से बताया वो केवल कानी जागृत सुपंती कानी जागृत इत्यादि इत्यादि का उत्तर दिया ऐसा देखना चाहिए अब कहते हैं यहां पर पांच प्रश्न दिखाना चाहते तो हैं टीकाकार चार ही प्रश्न दिख रहा है पांच दिखाना चाहते हैं तो उनमें से मान ये जो गार्ग है शौर्याणी गार्ग का पांच प्रश्न दिखाना चाह रहे हैं कैसे तत्र आद्य प्रश्न है ना उनमें से प्रथम प्रश्न होगा पांच में से आद्य प्रश्न है ना जागृत धर्मी पृष्ठ जागृत अवस्था के धर्मी कौन है पूछा गया यह समझ रहा है कहा माना जागृत अवस्था में इंद्रियां काम करती है इंद्रियों को धर्मी समझना एक इनका अभिप्राय है जागृत तथा आद्य प्रश्न है ना प्रथम उद्योग प्रश्न होगा कहानी सुपंती कहानी जागृति इत्यादि है ना कहानी के द्वारा जागृत अवस्था के अधिकार इंद्रियों के हाथ में दिखाया क्यों स्वप्न में सो जाते हैं स्वप्न काल में इंद्रिय सो जाती है जागरत में जगी हुई रहती है यही दिखाया यह समझता स्वप्ने ऐसे व्यापार उपर में जागृति नास्ती स्वप्न में जिनका व्यापार होने पर जागृत अवस्था नहीं होगी किन की नहीं होगी इंद्रियों की इंद्रिय सो जाती है ऐसे व्यापार ऊपर में जागृत नास्ती सप्त धर्म वही उसके धर्म होगा मानी स्वप्न अवस्था में देखते हैं जिसके व्यापार उपरां हो जाए तो जागृत नहीं रहेगा वहां भी जागृत कोई होता है मन जगा हुआ होता है कोई धर्मी देखना है वह मन स्वप्न के में मन है ये निश्चित हो सक वहां निश्चय किया जा सकता है दो नंबर की टिप्पणी स्वप्न माने स्वाप स्वाप अवस्था स्वप्न अवस्था स्वप्न माने जो देखा जाए वो नहीं जो उस अवस्था को लेना है स्वप्न शब्द का द्वितीय प्रश्न के द्वारा कब एक कौन जगता है करके पूछा है कहानी सुपंती कहानी जागृति द्वितीय प्रश्न के द्वारा अवस्थात्री शरीर कश्य धर्म प्रश्न है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में शरीर का रक्षा करना किसका धर्म है कौन रक्षा करता है शरीर का जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो चाहे सुसुप्ति में शरीर के रक्षक कौन है प्रश्न कहानी जागृति जगा रहने वाला कौन है प्राण है जागृत में भी है स्वप्न में भी है सुसुप्ति में भी प्राण है ये निर्णय लेना है ये पूछा जागृतो अनुकृत व्यापार से प्राण से निरक्षित होते जागृत जगता हुआ जो प्राण है जागृत शब्द जागृत धातु से स्त्री करेंगे जागृत बनाएंगे और षष्टी है जागृत जो जगता हुआ जो प्राण है उसका प्राण जगा रहेगा जागृत में भी स्वप्न में भी सुप्ति में भी तीनों का जागृत अनुप्रत व्यापार है जिसके व्यापार का भी उपराहम नहीं होगा अगर पांच मिनट के लिए प्राण भी अपना व्यापार को उपराम कर दे तो क्या स्थिति हो जाए ले जाएंगे मशां में उसका व्यापार उपराम नहीं होता उसमें एक जीवन योजना नाम का प्रयत्न होता है जब तक इसके प्रारम्भ है तब तक वो चलता रहेगा जीवन योजना एक प्रयत्न प्रयत्न चलता ही रहे जीवन का कारण तो जागृत हो अनुप्रत व्यापार जगता हुआ जो प्राण है अनुपरत व्यापार जिसके व्यापार का उपरत नहीं व्यापार से उपरत नहीं होता जो ऐसा प्राण है उसका प्राण से वैसे प्राण का देह रक्षक तो शरीर का रक्षक हो चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो उसका रक्षक प्राण ही है तृतीय और तृतीय प्रश्न है स्वप्न से धार्मिक प्रश्न स्वप्न के धर्मी को पूछा स्वप्न के धर्मी कौन मन ये स्वप्नो दे, को देव ये स्वप्नो दृष्टि पश्च्य प्यारी था स्वप्न देखने वाला कौन कतारा कतारा देव स्वप्नान पश्यती ऐसे था कौन देवता आएगी जो स्वप्नों को देखने वाला स्वप्नि पदार्थ को देखने वाला कौन है ये तृतीय प्रश्न है यानी वो मन को बताएंगे मनोविशिष्ट आत्मा को बताएंगे तृतीय नाम तृतीय के द्वारा स्वप्न से धर्मी पृष्ठ स्वप्न के धर्मी को पूछा गया ये कहा चतुर्थे नाम चतुर्थी में कश्यत सुखम भवती चतुर्थ प्रश्न है यही है चतुर्थे न सुसुप्ति धर्मी प्रश्न सुसुप्ति का धर्मी कौन है अज्ञान विशिष्टात् कौन है कोई बताना है क्योंकि सुसुप्ति में भी कोई ना कोई धर्मी है बाद में जब जगने के बाद में उत्तर देता है इसके मतलब सुसुप्ति में अनुभव किया था उसने क्या देता है सुखम अहम इति सुप्तोथित परामर्श सुखस्य सुसुप्त संबंध अनुभव सुख mm -hmm. का संबंध सुसुप्ति में है यही निश्चय होता है किसे किससे सो करके उठा हुआ जो व्यक्ति है वो तो क्या बोलता है कि सुखम अहम अस्वापसम में आराम से सोया ऐसा बोलता है समय तक मुझे कुछ पता नहीं लगा मैं आराम से सोया ऐसा है तो इसके मतलब उसको आराम मिला आराम है मिला वो तो किसको मिला वो तो कौन है सुखम सुधि सु परामर्श सोकर के उठने वालों का ऐसा परामर्श होता है मैं आराम से सोया ऐसा परामर्श होता है मैंने से से बोल नहीं पा रहा था बोलने के साधन नहीं थे उसके पास जैसे जगह इंद्रिया मिल गई बोलने लगे उस काल में इंद्रिया सोई हुई थी बोल नहीं पा रहा था अनुभव था जैसे गुड़े को गुड़ खिलाने के समान हो गया था स्वाद तो मिला तो बता नहीं पाया उस काल में क्यों बताने के साधन नहीं थे उस काल में बाणी काम नहीं कर रही थी बाणी सोई हुई थी इसलिए जब जागृत में आए तो बाणी जग गई बाणी जगते ही कोई व्यक्ति जो अनुभव करने वाला आगे बोल रहा है, बाणी से बोलता है मैं तो आराम से सोहे बोलता है ये कहा आगे कहते हैं पंचम प्रश्न है ना आगे पंचम प्रश्न है कश्मे संप्रतिष्ठा भवन थी यही है ना पंचम प्रसमराय जिस में जिसके द्वारा त्रय विनिर्मुक्तम तीनों अवस्थाओं से रहित जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था से रहित तीनों अवस्था जिसमें नहीं है अवस्था त्रय विनिर्मुक्तम तीनों अवस्थाओं से रहित अवस्थात्र परिवसान भूमि रूप में तीनों अवस्थाओं के जहां समाप्ति हो जाती है परिवशान भूमि स्वरूप है जो समाप्ति हो जाती कोई अवस्था नहीं रहेगी जहां कहा विवेक ऐसा समझना ये विवेक करना ऐसा टीकाकार ने कहा कार्य दास ने कहा कतर कार्यकरण लक्षण शब्द ये जो तो। कार्य कोटी और करण कोटि में जो है इनमें से कौन सा देवता है जो स्वप्न देखता है ऐसा इसका उत्तर ठीक है mm -hmm. कार्यम शरीरम प्राण कार्य शब्द से थूल शरीर लेना अथवा तो प्राण को लेना और करणानी मन आदि करण से मन आदि को लेना ये दो कोटि बनाना है। नहीं तो डतरज प्रत्यय नहीं होगा ये तो अनेक है दो कोटि करने पर ही डतरज होता है ये दो में से कौन ऐसा है कहने के लिए डतरज प्रत्यय लगता है कतरा कहा हुआ है तो कार्य कोटि और करण कोटि दो कोटि बना तभी कतारा शब्द तब बन पाएगा यहाँ कार्यम शरीर प्राणो व कार्य शब्द से शरीर को लेना या प्राण को लेना करणानी मनादि करण मना मना चक्षु आदि जितने भी ये सब करण कोटि में है वो इनमें इनमें से कौन स्वप्न देखने वाला है ऐसा पूछा पदार्थान उक्त वाक्यार्थम पिंडी कृत्या एक एक शब्दों का अर्थ करके अबाक्यार्थ एक समुच्चय करके वाक्यार्थ को कथन करते हैं क्या करते हैं तो कहा तत्किन कहा तत्किन कार्यलक्षण में निर्वर्तित है कि वर्ण लक्षण प्राय भाष्य में कहा वो क्या उस स्वप्नि पदार्थों को क्या कार्य लक्षण देव के द्वारा सिद्ध होता है वो दर्शन होता है स्वप्न के को देखने वाला कार्य स्वरूप है अथवा करण स्वरूप कौन है तत्पदम पूर्वापर्वे संबे तद, तद किये जो तत्पद है ना तत्कार्य लक्षण में दे देना निर्भर है कि तत्पद को दोनों के साथ संबंध कर देना कार्य शब्द के साथ भी करण के साथ भी स्वप्रिय स्वप्नों को कौन देखता है ऐसा दोनों के साथ संबंध करना ये बोला प्रसन्नम अब सुसिप्तिकाल में जब जाते हैं उपरतेच इत्यादि करके कहा था रहते ज जागृत स्वप्न व्यापार है यद जब जाग्रत स्वप्न का व्यापार शांत हो गया किस अवस्था में शांत हो जाता है सुशुक्ति उप रहते जागृत स्वप्न व्यापार है जागृत स्वप्न के व्यापार के उपरांभ हो जाने पर यद प्रसन्नम प्रसन्न मैने विषय संपर्क कालुष्य रहित विषय के संपर्क से युक्त होने पर सुख जो है दुख मिश्रित सुख होता है विषय का संपर्क जन्य जो होगा वो तो दुख विस्तृत होगा ये विषय संपर्क जनित कालुष्य से रहित सुख सुख अवस्था एक दृष्टांत है, तृष्टा, है। उसमें जन्य सुख नहीं है विषय जन्य सुख तो दुःख विस्तृत होता है ये कहा मैंने प्रसंगम माने विषय संपर्क का कालुष्य रहते विसर्ग निर्विषय सुख वर्ग नहीं है ऐसा जो सुख किसको होता है वो सुख किसको होता है प्रश्न था उसका विशेषण निरायासम प्रसन्न निरायासम है इति। निरायासे ना यदि निराया से ना विक्षेपाभाव लक्ष्य थे विक्षेप के अभाव से ही लक्षित जब तक तो विक्षेप होगा उस सुख लक्षित होता ही नहीं है जागृत स्वप्न में विक्षेप होता है बहिर्वृत्ति होती है इसलिए वो सुख मिलने वाला नहीं निरायासम का अर्थ करते हैं माने माना विक्षेपाव मात्रेप के अभाव मात्र से लक्ष्य थे उसी के द्वारा ही लक्षित तो होता है माने अभिव्यक्त होता है जो सुख अभाव होने पर ही अभिव्यक्त होता है जो सुख निर्वात स्थापित दीप आलोक वैसे वायु रहित स्थान जहाँ वायु न हवा न हो ऐसे स्थान में रखा हुआ दीपक के समान दीपक के आलोक के समान अनाबाद बाधित नशु जहाँ हवा चलती वहां तो रहेगा प्रकाश सही नहीं हो पाएगा स्थापित स्थापित दीप बत, जैसे स्थान में जो दीपक का आलोक है प्रकाश है शांत होकर के प्रकाश करता है इस प्रकार अनाबाधम विनाश रहित विनाश रहित सुख है वो किसको होता है प्रश्न है सत्यम असत्य सुख विषयजन्य सुख क्षणिक सुख है सत्यम आत्मस्वरूप में स्वरूप सुख किसको होता है सुसुप्तिकालीन सुख एक प्रश्न है ये चतुर्थ कहा में कहा था कश्यत भवती एक सुख किसको होता है प्रश्न ठीक है सुषुपते प्रकाशमानम सुखम सुसुप्ति अवस्था में प्रकाशित होने वाला जो सुख है बिना विषय का सुख वहा विषय तो मिलता नहीं है जागृत में तो विषय हैं, स्वप्न में भी काल्पनिक विषय वासना में ही विषय है में वही विषय है काल्पनिक विषय है किन्तु सुसुप्त में विषय नहीं फिर भी सुख है उस सुख के लिए बड़ा परिश्रम करते हैं सुसुप्त में जाने के लिए निद्रा की गोली लेकर के पहुंचते हैं लोग स्थिति सब चाहते हैं वो सुख तो सुसुप्त प्रकाशमानम सुप्त में प्रकाशित होने वाला जो सुख है सुखम अहम प्रकाश मानम सुखम अहम अश्वापसमिति परामर्श मूलभूत हम सुखम अहम अश्वापसम ये परामर्श करता है सुख है वहां आने सुसुप्ति में सुख के प्रकाश है अगर वहां नहीं होता तो जगने के बाद में सुखम हम अश्वापसम ऐसा नहीं बोलता जगने के बाद बोल रहा है सुख पूर्व सोया बोलता है तो इसके मतलब वहां जरूर प्रकाशित हुआ है कहा सुसुप्ति जगने के बाद बोलता है बोलने के साधन नहीं था वह साक्षी रूप से उसको अनुभव किया था अनुभूत किया था साक्षी भाव से अभी जब प्रमाता बन करके बोलता है जागृत में आई आने पर इंद्रिया आ गई तो प्रमाता बन गया तब बोलने के काम हो गया वही व्यक्ति जो व्यक्ति साक्षी बनकर के अनुभव करके आया हुआ है वह अभी प्रमाता बन करके बोलता है जागृत अवस्था में साक्षी बने वो साक्षी भाष्य सुख है सुशुक्ति अवस्था के सुख साक्षी भाष्य है वह प्रमाता ने प्रमाता बनने के लिए इंद्रिया चाहिए इंद्रिया नहीं है वहां जागरूक में प्रभाता होता है एक कहा सुखम तीन नंबर की टिप्पणी है न तस् प्रकाश मान तुम साधे तुम सुसुप्त में तस्ख से प्रकाश मान तुम साधितुम उसको सिद्ध करने के लिए कहा सुखम हम अस्वाप सम इसी को कहा जगने के बाद बोलता है मैं आराम से सोया ऐसा बोलता है इसका मतलब सुख का अनुभव जरूर किया है वो सुख किसको होता है ये प्रश्न सुप्तोत्थित एवं परामर्श अन्यथान ये जो सो करके उठने वाला का ये जो परामर्श है क्या परामर्श कर रहा है सोया ऐसे परामर्श कर रहा है अनुपत्य और किसी प्रकार घटने सकता तत्र तत्प्रकाश सिद्ध अत्र मान सुखम प्रकाश सुख प्रकाश उस सुख का प्रकाश सिद्ध सिद्ध होता है अगर सुख प्रकाशित नहीं होता तो जगने के बाद में सुखम वस्वापसम नहीं बोल अच्छा काले काले का जाग्रत स्वप्न व्यापारा उपरता सर्वे के है उस काल में शुक्ति काल में जाग्रत स्वप्न से उपरत होने से जाग्रत स्वप्न में हई नहीं सबके सब कहा गए जाग्रत में इंद्रिया थी शरीर थे सब कुछ थे काम कर रहे थे स्वप्न में भी काल्पनिक शरीर काल्पनिक इंद्रिया सब थे अब उस समय कहाँ गए सब ये कहा एक हो गए सुसुक्ति अवस्था में सब सब कहा हो गए इस बारे में विचार करना है कश्मीर नु सर्वे संप्रतिष्ठा बहुत यही उसी का करना है तस्मिन काले माने सुसुप्त काले, उस सुसूप काल में जागृत सुप्र व्यापारा उप्रता सुनता जागृत व्यापार और स्वप्न व्यापार देखना सुनना आदि जो चल रहा था इन व्यापारों से उप्रत होते हुए उपरांग होते हुए कश्मीन सर्वे समय गिभूता सम्प्रतिष्ठा क्रिया है किस में एक हो जाते हैं सब के सब एक प्रश्न है उसके लिए दो दृष्टांत भी मधु ने, दिया है और प्रविष्टा, दो ने ये से में रस और समुद्र नद्यादि सारे सारे रस शहद रूप हो जाते एक हो जाते है और सारे नदियां समुद्र में एक हो जाती है समुद्र तो वहां तो अधिकरण दिख रहा है रस का अधिकरण क्या दिखाई पड़ा मधु और ये नदियों का अधिकारण समुद्र तो दिखाई दे रहा है किंतु यहां कौन है वो ये सारे के सारे काम नहीं हाँ कर रहे हैं ये कहा रहते हैं उस काल में कौन है वो एक प्रश्न है आत्म विषय प्रश्न है हाँ? ठीक हाँ? है यद्यपि पंचमे न प्रश्न तुरीय पृछते कहते यद्यपि यहाँ पंचम प्रश्न जो है ना कश्मीन सर्वे संप्रतिष्ठा बहुमती करके जो पूछा गया माने आत्मा के विषय में तुरीय आत्मा चतुर्था आत्मा जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति से ऊपर का ऊपर उपरकालीन आत्मा है उसके बारे में पूछा जा, जाता है यहाँ प्रश्न उसी विषय का निर्गुणराकार तत्व के बारे में विचार करना है सर यद्यपि पंचम प्रश्न है ना तुरीयम प्रचरित यद्यपि तूर्य का पूछा जाना है यहाँ पंचम प्रश्न के द्वारा न तो सुसुप्ति ही सुसुप्त कालीन आत्मा के बारे में नहीं है पूछना यद्यपि यहाँ लक्षण ऐसे है तथापि फिर भी संसार दशायां संसार दशा में तो जा नहीं पाएंगे संसार काल में तो जाना संभव नहीं है एक हैं संसार दशायां रहित दशायावस्था भावना सर संपूर्ण उपाधि से रहित दूरीय अवस्था में जाना संभव नहीं है होता ही नहीं है ये जागृत सुक्न सुसुक्ति ये तीनों अवस्थाओं में घूमता है संसार दशा में संसार काल इसलिए विवेकता एवं प्रदर्शन है केवल ज्ञान से ही उसको दिखाना है किस किसको तूर्य तूर्य में बैठना संभव नहीं है वो तो विशिष्ट आत्मा आत्मा ही दिखाई पड़ता है व्यवहार दशा किंतु फिर भी वहां विवेक से वहां देखना है विवेक रूपी चक्षु से देखना है उसको कहा प्रदर्शन सुसुप्त अज्ञान सत्य भी में अज्ञान है अज्ञान विशिष्ट आत्मा होता है अज्ञान सत्य अज्ञान के होने पर भी इतर उपाधि राहित्य अन्य उपाधियां नहीं है इंद्रिया नहीं है शरीर आदि नहीं है बहुत कम उपाधि हल्की सी उपाधि एक ही उपाधि रह गई अज्ञान इतर उपाधि राहित्य न अन्य उपाधियों के अभाव होने से सुश्रुप्त के वास्तव में जागृत में स्वप्न में तो दुनिया भर के उपाधियां हैं किंतु सुश्रुप्त में सारी उपाधि हट जाती एक ही उपाधि रह जाती अज्ञान इसलिए राहित होने से तत्रोपाधि विवेक कर इसलिए वहीं पर ही सुसुप्ति में सभी उपाधियों का अलग किया जा सकता है एक को छोड़कर इंद्रिया आदि को अलग करना संभव है वही देखा जाता है कारण ना तुरिया प्रदर्शन से सुखरत्वा तुरिया आत्मा का दिखाना ये मान व्यवहार दशा में जब दिखाना है तो तुरिया आत्मा को वहीं से लक्षित करना पड़ेगा सुसुप्ति से तूर्य में बैठना तो संभव नहीं है लक्षित करना इसलिए कहा उस काल में तुरीय प्रदर्शन तुरिया आत्मा मैंने चतुर्थात्मा तीनों अवस्थाओं से ऊपर वाले जागृत वाला भी नहीं वाला भी सुना उस, प्रतिष्ठा होता है सबके सब, सब प्रतिष्ठित किसमें होते हैं कहा सम्यकूता सम्यक प्रकार से एक हो गए अधिकरण कौन है एक पूछा गया था तदात्म भाव प्राप्त्या विलन का था उसी के स्वरूप भाव को प्राप्त होकर के अपना स्वरूप खो जाना जीव जिनका खो जाना होता है जैसे रस अपने स्वरूप खो जाते हैं किसमें मधु में समुद्र नदी नदियां सब सबके सब अपने स्वरूप खो जाती है समुद्र में उसी प्रकार किस में अपने स्वरूप खो जाते हैं जागरूक में स्वप्न में इतने बड़ा संसार खड़ा था वो कहा जाता है अपना स्वरूप कहा खो जाता है वो कौन है ये प्रश्न तदात्म भाव प्राप्त है विलय कथा उसे आत्मभावी स्वरूप प्राप्त होकर विलय हो गए कहा विलय होते हैं प्रश्न है कहा दो दृष्टांत दिनराज मधुस जैसे शहद में रस एक ही भाव हो जाते हैं शहद माने बना हुआ कुंज है वो तो उसमें एक हो गए सारे रस नाना वृक्षों का रस न जाने कहा से कैसे कैसे रस आए वो एक हो गए शहद रूप में हो गए ठीक इसी प्रकार श्री सब एक हो जाते हैं कहा एक होते हैं वहां तो दिख रहा है शहर में एक हो गए दिख रहा है या दिख नहीं रहा इसलिए प्रश्न है, है। मधुरी रसवे का यथा नाना पुष्प रसाह मधुरी एक ही भवन जैसे नाना प्रकार के पुष्पों का जो सार है पराग है रस है वो मधु में एक हो जाते हैं जब मधु बनने के बाद उसको अलग करना मुश्किल है एक हो जाते हैं तदवंत इत्यर्थ उसी प्रकार का ये दृष्टांत और सिद्धांत में कोई भेद दिख रहा है दृष्टांत में जो दिया मधु रस मधु में आए एक हो गए अब अलग किया जा सकता है कि नहीं अलग, अलग, अलग, यहां तो प्रतिदिन निकलना प्रतिदिन एक होना ऐसी स्थिति है तो अवस्था में सारी इंद्रिया आदि खो जाते हैं और में फिर आ जाते हैं तो वहां तो हर प्रकार से लय हो जाता है मधु रस का क्योंकि यहां तो हर प्रकार से लय तो नहीं है इसलिए क्या करें इसके दृष्टांत के विषय बोलते हैं दृष्टांत सिद्धांत ऐसा नहीं है इसके लिए कहा विवेका दृष्टांत उत्तर विवेक के अभाव हो जाना इतने मात्र से दो दृष्टान्त दिर्श्टांत बताया दृष्टान्त उत्तर एक तो दिर्श्टा मधु का दृष्टांत एक समुद्र का दृष्टांत दिया हमारे विवेक का अभाव होगा ज्ञान का अभाव होगा जो मधु बन जाता है तो वहां पर मैं अमुक वृक्ष का रसम नहीं कर सकता कोई न जाने कहा से आए मैं अमुक पुष्पों का पराग हूं कोई बोल नहीं सकता विवेक का अभाव है इसी प्रकार यहां भी हाथी शरीर से गया हो चाहे मनुष्य शरीर से गया हो चाहे माने चीटी आदि से गया हो सुसुप्ति में कोई विवेक नहीं कर पाएगा कि मैं मनुष्य था अभी यहां आया हूं नहीं वहां विवेक नहीं हो विवेक का अभाव दिखाना है इतने मात्रा में दृष्टान्त है नहीं तो यहां तो फिर उदय भी हो जाते निकलते भी हैं सुस्रुप्ति में गए फिर आ जाते हैं किंतु मधु बनने के बाद वह रस वापस नहीं होते इतना थोड़ा विवेक करना यही कहना चाहते हैं विवेका भाव मात्रा विवेक का अभाव दोनों अवस्थाओं में बराबर है या सुषुप्ति में किसी को भी विवेक नहीं गई मैं शिंगा हूं व्याग्र हूं मनुष्य हूं इत्यादि कोई ख्याल नहीं आता फिर जैसे जैसे जहां जहां से गए थे उठने पर वही आ जाते हैं जिस जिस शरीर से गए थे उसी शरीर में आएंगे फिर भाव की प्राप्ति होगी किन्तु उसका में ख्याल नहीं होता कौन क्या हो पता नहीं होता समान है वो सबके लिए समान है सुसुप्त विवेका भाव मात्र दृष्टान तवात्मा लया भाव सर्व रूप से संपूर्ण रूप से लय नहीं होता संपूर्ण रूप से जैसे रस लय हो गए मधु में अब मधु से अलग नहीं हो पाते नदियां जब अलग समुद्र रूप होंगे अलग नहीं हो पाती किन्तु यहाँ फिर अलग होगा प्रतिदिन अलग नहीं होता प्रतिदिन जाते हैं प्रतिदिन वापस भी होते हैं तत्व सर्वात्मा लयाव हर प्रकार से लय नहीं होता इसलिए कहा विवेक में कहा था विवेक आना विवेक के योग्य नहीं होते हैं प्रतिष्ठा बहुत संगता समृति इत्यादि कहा था टिप्पणी एक नंबर नानू विषमो दृष्टान्त जो दृष्टान्त दिया विषम दृष्टान्त दिया में रस और समुद्र में नदियों का दृष्टान्त विषम है क्यों सर्वथाई दृष्टान्त हो सर्वथाई लय दृष्टांत में तो हर प्रकार से लय है और दोबारा वो जो शायद बना हुआ रस दोबारा रस घो निकल नहीं पाता समुद्र बना बनी हुई नदी नदी नहीं बन पाएगी तत्र पुनर्मुत्थान वहां दोबारा उत्थान नहीं होता दोबारा रस रूप से उठ नहीं पाएंगे वो किंतु यहाँ प्रकृति हेतु सुसुप्ति की बात जब देखते हैं तो यहां तो नथा ऐसा नहीं है जागरे पुनस्तवा उसी से फिर जागृत तो अवस्था में वही शरीर में आ जाता है फिर जैसे जैसे संस्कार लेके गया था वो संस्कार होने से उसी में आ जाएगा इति ऐसे कहा विवेकाभाव मात्र विवेकाभाव तो दृष्टान्त तो उगत कहा था इसलिए युक्ति का बोला विवेक के अभाव मात्र से दृष्टान्त तो कहा गया सर्वसामान्य नहीं होता सिद्धांत तो तो बराबर नहीं होता एक एक बताया। तत्र तत्र तत्र उस अवस्था में विवेक का अभाव हर प्रकार से लय में होता तो आंशिक रहेगा तत्र त्र सुांत दिया दो सह का और इसका समुद्र का तो दृष्टांत ये दोनों का मध्वादि व्यक्त रूपे अपि जो है अलग ही कुछ रह, रह जाते हैं व्यक्त से पश्च हो जाते हैं व्यक्त रूप से रह जाते हैं रसा मध्वादि रूप से भी रसादि रहेंगे इति न सर्वथा बिलय सर्वथा बिलय नहीं होगा रस में भी कुछ फर्क होगा अलग अलग स्वाद थोड़ा थोड़ा हो जाता है खटपट आ जाता है विलय प्रकृति है न व्यक्त में प्रकृति में व्यक्त सर्वलय सर्वलय वैषम्या विवेका अभाव मात्र अंश दृष्टान्त विषमता होने से वो विवेक के अभाव अंश में दृष्टांत है ये समझना एक कहा अच्छा पूर्वम ठीक पूर्वम विवेक अन पश्चात संप्रतिष्ठा पहले विवेक के अभाव होगा बावे प्रतिष्ठित होंगे एक होंगे या पहले एक होने के बाद विवेक का अभाव होगा ते नहीं विवेक का अभाव पहले हो जाता है जो स्वप्नावस्था से सुशुप्ति में जाने के समय आ जाता है विवेक खो जाता है उसके बाद में एक होता है हैं एक दरवाजा होता है जहां कि सब इधर का भूल गया या एक भूल गया विवेक का अभाव हो गया अब ये शरीर है इंद्रिया है काम कर विषय है ज्ञान नहीं होगा ऐसे दरवाजा आ जाता है तो वो दरवाजे में के बाद उधर हो गए तो दरवाजा बंद हो गया होने पर विवेक का अभाव होने पर एक हो जाता एक आटिका में पूर्व विवेक हुए पश्चात का बाद में वो, वो प्रतिष्ठित हो जाए एक हो जाते हैं ये समय हो गया है, है। ओम हैद्रम पशे महा यशे ओ समान देवी स